एक दुनिया एक आवाज एक दुनिया एक आवाज ये है हम सबकी आवाज आपके हमारी हम सबकी आवाज हम सब की आवाज हम सबकी आवाज।, सब आवाज नमस्कार दोस्तों कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज में आप सभी का स्वागत है मैं हूं दिनेश और आज के कार्यक्रम में मेरे साथ है मेरी दोस्त पूनम आप सभी को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार दोस्तों कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज आपका कार्यक्रम है आपकी अपनी आवाज है और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए हमेशा आपके साथ है एक दुनिया एक आवाज़ में हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो सीधे तौर आरोप हम सभी की जिंदगी काम और देश के विकास ऐसी जुड़े होते हैं और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं लोगो के अपने मंच की एक ऐसे रेडियो स्टेशन की जहाँ पर हम सभी जाकर अपनी अपनी बात स्वतंत्र होकर कह सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा रेडियो स्टेशन है जहाँ पर हम इतनी आज़ादी के साथ अपनी अपनी बातें कह सकते हैं दोस्तों हम बात कर रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन की जहाँ हम अपने विचार जानकारी सूचना और मन की बात कह सकते हैं इसीलिए इसे लोगो के द्वारा और लोगो के लिए रेडियो स्टेशन कहा जाता है सामुदायिक रेडियो का उद्देश्य बहुत ही साफ है समाज और समुदाय का विकास जिसमें कई सामाजिक मुद्दों पर कार्यक्रम बनाए जाते हैं और दिनेश क्या तुम्हें पता है इन कार्यक्रमों की सबसे अच्छी बात क्या है क्या ये कार्यक्रम समुदाय के लोग ही बनाते हैं इससे उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है और कई दूसरे लोगो के साथ जुड़ने का मौका भी तो पूनम इससे तो लोग और बेहतर तरीके ऐसी अपने क्षेत्र और समुदाय की समस्याओं को समझ सकेंगे और विकास के लिए मिलकर कार्य कर सकेंगे अब तो हमारे दोस्त ये जरूर जानना चाहेंगे कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन कौन कौन स्थापित कर सकता है सामुदायिक रेडियो स्टेशन गैर सरकारी संस्थाएं, जिनके पंजीकरण को तीन वर्ष पूरे हो चुके हों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कृषि विज्ञान केंद्र शुरू कर सकते हैं और में लोगो को सामुदायिक रेडियो के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो सुविधा केंद्र बनाया है लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आइए पिछले हफ्ते के कार्यक्रम में पूछे गए सवाल पर नजर डालने जहां हमने पूछा था कॉर्पोरेट्स द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के उद्देश्य को पूरा करने में कौन सी समस्या अधिक गंभीर है पंजाब से सुनीता बिहार से राजेश कुमार और राम दत्ता कुमार उत्तराखण्ड ऐसी निर्मल कोठारी और दिल्ली ऐसी शाहजा मानते हैं की कारपोरेट द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के उद्देश्य को पूरा करने में सबसे गंभीर समस्या है कार्यों में पारदर्शिता की कमी दिल्ली से संजय कुमार मीणा का कहना है कॉरपोरेट का गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य न करना सबसे गंभीर समस्या है तो वहीं दिल्ली से जगदीश चंद्र शर्मा का मानना है कि कारपोरेट द्वारा सामाजिक कार्यों में फायदा ढूंढना देश और समाज के विकास में एक बड़ी समस्या है आप सभी की तरफ ऐसी भेजे जाने वाले संदेशों की हमें बेहद खुशी है और हम उम्मीद करते हैं की आगे भी आप हमारे कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक सुनते रहेंगे और जवाबों के साथ साथ अपनी राय भी हमें देते रहेंगे दोस्तों हमारे कार्यक्रम से जुड़िए अपना संदेश हम तक पहुंचाइए, हमारा नंबर है 9811846246। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज और आज हम बात कर रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बनाए गए सामुदायिक रेडियो सुविधा केंद्र के बारे में सामुदायिक रेडियो के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप सभी सामुदायिक रेडियो सेवा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर पूछ सकते हैं नंबर है एक आठ सामुदायिक रेडियो और इसके सुविधा केंद्र ऐसी जुड़े कुछ जरूरी सवालों के साथ मेरे सहयोगी तेज प्रकाश ने बात की सुप्रिया साहू से, जो कि भारत सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव है आइए सुनते हैं उनके साथ ये बातचीत सुप्रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज में थैंक यू वेरी मच तो इस बातचीत की शुरुआत में मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा जिसको की अक्सर आप कहती है की एक सामुदायिक रेडियो आंदोलन है ये अभी किस स्थिति में हमारे देश में और आपका इस बारे में क्या मानना है सामुदायिक रेडियो जैसे कि हम इसको काफी सालों से देखते चले आ रहे हैं आपने जैसे अभी कहा कि एक आंदोलन के रूप में ये उभरता चला आ रहा है और अभी हमारे पास हमारे देश में 160 के तकरीबन कम्युनिटी रेडियो ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो हमारे देश के सभी प्रांतों में इस तरह के कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को अभी लोगों ने सेटअप कर लिया है और मैं सोचती हूं कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें ये शक्ति है कि ये हमारी सोच को चेंज कर सकता है और किस तरह से ये आंदोलन के रूप में आ रहा है अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में लोगों के अंदर जो एक कमिटमेंट है जो लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सोचते हैं और जिस तरीके से लोग इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं और जिस तरीके से ये बढ़ रहा है और आगे चल रहा है इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि बहुत ही कम समय में ये माध्यम ना सिर्फ एक प्रांतों में बल्कि हर एक जिले में हर एक गांव में और हर एक पंचायत में अपने लिए एक जगह बनाएगा जी अभी लगभग दस साल हो गए हैं इस पूरे आंदोलन को ऐसे में आप जो है इसको अगर सफलता की एक सीढ़ी पे आकने की बात करें तो आप कहाँ देखती हैं इस पूरे आंदोलन को मैं ये कहूँगी कि इस आंदोलन को अगर देखा जाए तो हमने इसमें काम किया है लेकिन अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है उसकी तो अभी शुरुआत ही हुई है तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको बहुत भागों में बांटना चाहें तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि इसके बारे में जो जानकारी है लोगों के अंदर वो भी अभी बहुत कम है और हालांकि हमारी मंत्रालय ने काफी कोशिश करी है कि हम इसको न्यूज़पेपर्स में दें और रेडियो के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि ये रेडियो स्टेशन बनाना चाहते हैं लेकिन वो उसको और प्रचार प्रसार को और आगे बढ़ाने की जरूरत है दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये जो हमारा प्रोसेस है हम जिसके तहत लोगों को ये अथॉरिटी या परमिशन देते हैं वो भी बहुत सिंपलीफाई करने की जरूरत है जी अगर बिल्कुल देखा जाए तो 150 के आसपास जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं उसके बावजूद भी ये बहुत सारे लोग जो अप्लाई करते हैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लाइसेंस के लिए उनका कहना होता है की थोड़ी सी जटिल है ये प्रक्रिया तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ समय पहले जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस की भी बात की गई इसको लेकर अभी मंत्रालय क्या कर रहा है हमारा एक प्रयास ये है कि हम बाकी मिनिस्ट्रीज के साथ और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के बैठें और हम अपने जितने भी इसको सिंपलीफाई कर दे इसको इतना सिंपल कर दें की कोई भी जो है तकरीबन तीन महीने के अंदर जब से वो अप्लाई करे तीन महीने के अंदर पूरी उसको परमिशन्स मिल जाए और उसको दसियों डिपार्टमेंट में भाग भाग के यहाँ वहाँ ना जाना पड़े कॉम्प्लिकेशन को कम कर दिया जाए तो ये एक और रास्ता है तीसरा रास्ता ये रहा है इसमें कि अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि जिन लोगों ने हमसे परमिशन ली कम्युनिटी रेडियो को सेटअप करने के लिए उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थीं कि अपना स्टेशन बना सकें। तो इसमें तकरीबन पंद्रह लाख रुपए लगते हैं स्टेशन को बनाने में सेट करने में और ये पैसा जुटाना कई एनजीओस के लिए कई संस्थाओं के लिए काफी एक जटिल काम होता है चार सौ से ज्यादा जो है वो मिनिस्ट्री ने इश्यू मिनिस्ट्री करी हैं जैसे आप कह रहे हैं तो चार सौ से हमने ज्यादा परमिशन इशू करी है और एक सौ अभी ऑपरेशनल है तो मेरा कहने का मतलब ये था की जो आपने मुझसे ये सवाल पूछा था की अभी हम कहा किस स्टेज पर है तो यही कहूंगी की अभी इन जटिलताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं में काफी हद तक हम कामयाब हुए हैं और हमें लगता है कि अगले जो आने वाले साल हैं इसमें हमारा ये आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा इसलिए जो ये एक सेंटर सेटअप किया गया है सामुदायिक रेडियो सुविधा सेंटर जो अभी सेटअप किया गया सीआरएफसी आर ये एक बहुत ही बड़ा नोडल रोल प्ले करेगा जितनी भी ये परेशानियां इस प्रोसेस में आ रही हैं लोगों को पता नहीं होता है कहाँ अप्लाई करे हमारी पिटिशन कहाँ पे पेंडिंग है हमें कितनी फीस देनी है इसके आगे हमें क्या करना है इन सारी सुविधाओं को कहा जाए तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म के तरीके से जो ये सामुदायिक रेडियो सुविधा केंद्र है उसपे इसको सॉल्व किया जाएगा और इसलिए इस केंद्र से बहुत सारी उम्मीदें है। था, था हैं या फिर जो ऑपरेशनल स्टेशन है उनको किस तरह की उम्मीदें रखनी चाहिए क्या फैसलिटेशन तक सीमित होना चाहिए या फिर सहायता तक पहली बात तो ये की जो सामुदायिक केंद्र है वो उन्हें वो जानकारी दे पाए जो उनके लिए क्रिटिकल है वो बहुत जरूरी है कि अगर वो ये पूछना चाहते हैं कि मैं आसाम से बोल रहा हूं और यहां पर ये मुझे अप्लाई करना है और मैं कैसे करूं तो वो तुरंत आपके पास इतनी जानकारी होनी चाहिए सुविधा केंद्र के पास मेरा मतलब है कि वो उनको ये जानकारी दे सके उन्हें जरूर वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दें जो उनके लिए जरूरी है अपने सामुदायिक रेडियो को चलाने के लिए और आपने ये कहा कि क्या ये फैसिलिटेशन तक ही सीमित होना चाहिए मुझे नहीं लगता कि आपको फैसिलिटेशन से ज्यादा सामुदायिक केंद्र को कुछ करना चाहिए क्योंकि आप किसी को अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट ना बना दें कि वो आपके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़े वो आप निर्भर रहना चाहिए। बिल्कुल तो आप उनको फैसिलिटेट करें उनको सुविधाएं प्रदान करें उनको जानकारी दें लेकिन उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने दें इसलिए फैसिलिटेशन तक ही सीमित रहना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हिसाब ऐसी बिल्कुल सही है अंत में चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा की ये पहली बार ऐसा हुआ की कम्युनिटी रेडियो सपोर्ट फंड जो है शुरू किया गया तो आगे आने वाले पांच सालों में मंत्रालय के पास क्या रूपरेखा है सामुदायिक रेडियो के लिए जो ये सामुदायिक रेडियो के लिए जो ये एक फंड बनाया गया है गवर्नमेंट ने अभी हमें एक इसके बारे में जो अप्रूवल दिया है सौ करोड़ रुपए जो अलॉट किए गए हैं पांच सालों में बारहवा जो हमारा प्लान है प्लान पीरियड उसके लिए तो मुझे लगता है कि ये भारत देश जो है वो बाकी देशों को अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है एक राह दिखा सकता है कि अगर हमें कम्युनिटी मीडिया को आगे बढ़ाना है तो हमें उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा समय आ गया है कि हम उन तंत्रों को भी हम बहुत स्ट्रांग बनाएं जिनके माध्यम से हम गवर्नमेंट के डेवलपमेंट मैसेजेस को पहुँचाना चाहते हैं तो इसलिए ये मुझे लगता है ये फंड काफी यूजफुल है और हमने जो प्लान किया है वो ये किया है कि हम हर साल कम से कम 70 से 80 कम्युनिटी रेडियोस को अपना स्टेशन सेटअप करने के लिए ये पैसा देंगे बट ये बहुत ज़रूरी नहीं कि हम ये पैसा देंगे इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा ज़रूरी है कि हम उनको ट्रेनिंग देंगे हम उनको ये बताएंगे कि आप रिकॉर्ड कैसे करें अपना प्रोग्राम कैसे बनाएं हम उन्हें ये भी बताएंगे कि आपको अपना स्टेशन कैसे चलाना चाहिए मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं अभी आपने जैसे देखा होगा उत्तराखंड में जो अभी आपदा आई थी उसकी वजह से काफी लोगों को परेशानियां हुई थी उसमें कुछ एकाद सेंटर्स हमारे अफेक्ट भी हुए थे तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी कम्युनिटी रेडियोस को काफी ट्रेनिंग देना चाहते हैं जिसके लिए हम स्कीम के अंदर उनको सक्षम करेंगे वो लोगों को अपने समुदाय को कैसे जागरूक कर सकते हैं सुप्रिया जी सामुदायिक रेडियो के बारे में और कम्युनिटी रेडियो फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी सारी जानकारिया उसके उद्देश्यों के बारे में और जो है एक क्लैरिटी लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद दोस्तों अभी आपने भारत सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुप्रिया साहू को सुना जिन्होंने बताया की भारत में सामुदायिक रेडियो की अभी बस शुरुआत ही हुई है अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में सामुदायिक रेडियो की एक अपनी अलग पहचान है जिसकी जरूरत हर समुदाय को है आज के हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही पर जाने से पहले आपके लिए हमारा आज का सवाल सवाल है आपके अनुसार सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसे चलाना चाहिए आपके ऑप्शंस हैं, ए सरकार को बी समुदाय को या फिर सी प्राइवेट संस्थान को सवाल एक बार फिर सुन ले आपके अनुसार सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसे चलाना चाहिए आपके ऑप्शन है ए सरकार को बी समुदाय को या फिर सी प्राइवेट संस्थान को जवाब देने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें आवाज और उत्तर लिखकर अपने नाम और जगह के नाम के साथ भेज दीजिए नौ आठ एक एक आठ चार छ दो चार छन यदि आपकी पहुंच इंटरनेट तक है तो आप ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.edaa.in के जरिए पूरे हफ्ते कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं और हाँ आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में अपनी राय प्रतिक्रिया और सलाह भी हमें जरूर भेजिएगा। साथ ही सामुदायिक रेडियो सुविधा केंद्र का नंबर जरूर नोट कर ले नंबर है एक इसी वादे के साथ की अगले हफ्ते इसी समय आरोप आप फिर होगी मुलाकात विकास के एक नए विषय के साथ तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी कि दिनेश और मेरी दोस्त पूनम को इजाजत नमस्कार एक दुनिया एक आवाज। एक दुनिया, एक आवाज आवाज दुनिया यह है हम सब की आवा आपकी हमारी हम सबकी आवाज हम सबकी आवाज हम सबकी आवाज